अपर तो और ऊपर की ओर नित्य नहीं नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ मैं नित्य विभूत नहीं मैं बोल कर रहा हूँ नित्य विभूति नीचे की ओर और अन्य सभी दिशाओं में यही ठीक बात है ना और प्रकृति मंडल इससे ठीक विपरीत है ऊपर की ओर परछिन्न है अन्य सभी दिशाओं में अपरक्षिन्न इस कभी ये तभी तो आज इसके खगोल शास्त्री वैज्ञानिक भी उसका नहीं पा रहे हैं होगा तब ना यदि कहीं समाप्ति हो जाए ना कि यहाँ तक है धरती की यहाँ तक ये प्रकृति है तो फिर जिज्ञासा होगी उसके आगे क्या है कहीं जाते जाते आप जो है ना दीवार हो गई या आप थक गए दीवार बनी आगे नहीं जा सकते तो जिज्ञासा होती कि नहीं आखिर उधर है कौन आखिर दीवार है तो उधर भी कुछ होगा ये <laughs> सब बना रहे तो ये तुलसीदास ने कहा है, रामायण में ना तुम आ दिखा कर मतक पर जनता बुरा ही नहीं पावता ऐसे क्या मैं बोला बात नहीं कि वो आप आदि खग है गरु के लिए कहा है वो आप आकाश में उड़ते रहे फिर भी अंत नहीं पाते है उसका आकाश का ऐसा ही है सब ये देखना पाठ नहीं किया बहुत साल हो गया है तीस साल पैंतीस साल हो गया पाठ छोड़े हुए करता था ये देखना तो यहाँ पर है अत्यदुतम किमत वस्तु है ना अत्यद्भुत क्या लिख लो अत्युतम नाम क्या अत्यदुतम नाम अनुषण अपूर्वा आश्चर्य वाह क्या अत्यदुतम नाम अनुषण अपूर्वा अपूर्वाचर अनुक्षण कषण संयुक्त होता है ना अपूर्वा अनुक्षण अनुक्षण अपूर्वा वहत्व तो यहाँ देखना अत्यद्भुत है ना अत्युतम है ना तो अत्युत वस्तु क्या है कि प्रति क्षण अपूर्वाशर्या वूर्वक वा वातु है ना कि अत्युत किसे कहते हैं कि अनु क्षण क्षणम अनु है ना तो क्षण के पश्चात क्षण के अर्थात उत्तरोत्तर उत्तरोत्तर अपूर्व आश्चर्य की जनक वस्तु अत्यद्भुत कही जाती है अत्यद्भुत कौन कही जाती उत्तरोत्तर अपूर्व आश्चर्य की जनक देखो लौकिक वस्तुओं को देखना इस लोक में जो पदार्थ होते हैं ना तो पहले वो कैसे लगते हैं पहले आश्चर्य जनक होते हैं सांसारिक पदार्थ पहले कैसे वो हो, कैसे होते हैं पहले उनको देखो तो बहुत आश्चर्य हो जाएगा आश्चर्य का जनक हो जाएगा और फिर उसको ठीक से देख लो अच्छी तरह देख लो तो आश्चर्य रहता है बाद में तो देख लिया तो बाद में क्या है कि आश्चर्य नहीं होता है और यह शुद्ध सब तो कैसा है उत्तरोत्तर अपूर्व आश्चर्य का जनक है एक बार दर्शन कर लो तो क्या होगा इतना आश्चर्य हो और फिर दर्शन होगा तो और क्या है कि आश्चर की आश्चर्य तो उत्तर अपूर्व आश्चर्य के जनक हैं। इसलिए हमेशा दर्शन करने पर भी कभी ऐसा नहीं लगेगा की हमने इनको पहले देखा है मतलब उत्तरोत्तर विलक्षण रूप में उसका दर्शन होता है उत्तरोत्तर उत्तरोत्तर अपूर्व रूप में दर्शन होता है कहिए उत्तरोत्तर विलक्षण रूप में दर्शन होता है तो उत्तर अपूर्व आश्चर्य का जन्म किसी वस्तु को देखने से आश्चर्य और फिर आगे देखो तो पहले जैसा आश्चर्य नहीं लगेगा इसका ऐसा आश्चर्य लगेगा अपूर्व आश्चर्य है फिर अपूर्वाशर्य हमने इसको पहले देखा ऐसा नहीं लगेगा तो उत्तरोत्तर अपूर्व आश्चर्य का जनक होता है तो जो लोग भगवान के दर्शन करते है ना भगवान जिसको दर्शन देते हैं काफी समय तक दर्शन होने पर उनको क्या है यही स्थिति होती है कि उत्तरोत्तर अपूर्व आश्चर्यजनक होते हैं दर्शन श्री विग्रह के जो भगवा, भगवान श्री विग्रह विशिष्ट जो भगवान दर्शन देते हैं तो दर्शन कैसे होते हैं वो उत्तरोत्तर अपूर्व आश्चर्य जनक लगातार देखते रहो तो ऐसा एक क्षण भी नहीं लगेगा हाँ जी देख लिया तब तो दर्शन की अभिलाषा उत्तरोत्तर बढ़ती ही रहती है निगम बताइए थोड़ी जैसे भगवान के जो वस्त्र है जो परिधान है जो आभूषण है मालाएं हैं वो क्या है कि की प्रतीक्षण अपूर भी जैसी लगती रहती है तरह तरह के उनके रंग बदल रहे हैं तरह तरह के हिसाब है। ठीक है ये है ऐसा। तो अब ये आप देखेंगे लग गया कि की अत्यद्भुत कोई वस्तु अब एक बात कंपी देखना ऊपर से तत्कार है उन तीनों में कौन कौन तीन शुद्ध सत्व मिश्र सत्व और सत्य सुन इन तीनों के मध्य में इन तीनों के इन तीनों के मध्य में रिश्रित रस्तम से केवल ऐसा दिकल लेना क्या रस्तम से अमिश्रित अथवा रसतम से रहित उन तीनों में रस्तम से रहित केवल सत्व को शुद्ध सत्व कहते हैं उन तीनों में रसतम से रहित केवल सत्व को शुद्ध तत्व कैसे है वह शुद्ध सत्व कैसा है अनित्य हैं। नित्यारी नित्यारी है नित्य है सदाफ सूर्या बताया था ना तब विष्णु परम सदापूर्या शुद्ध सत्व कैसा है नित्य है और ज्ञानानंद जनक वो ज्ञान और आनंद का जनक है सत्व को ज्ञान और आनंद का जनक है वो शुद्ध सत्व है और ज्ञान और आनंद का जनक कर्म के बिना केवल भगवान की इच्छा से विमान गोपुर मंडप तथा प्रसाद आदि रूप से परिणाम को प्राप्त होने वाला परिणाम को प्राप्त होने वाला और सर्वाधिक तेजो रूप अथवा असीमित तेजो रूप नित्य मुक्त ईश्वर के द्वारा भी परिच्छेद को जानने में असकते ठीक है कौन है परिच्छेद को जानने में असकते मतलब जिसका परिच्छेद नहीं जानने जाएगा। ऐसा के नित्य मुक्त और ईश्वर के द्वारा भी परिच्छेद करने में असत्य है ना परिच्छेद करने में अत्यंत अद्भुत कोई वस्तु शुद्ध सत्व कही जाती है अत्यंत अद्भुत कोई वस्तु शुद्ध सत्व कही जाती है अभी देखेंगे इदम के चित जडम आहु इधम से लेना शुद्ध सत्यम आहु का करता क्या है चेचित और कर्म क्या है इदम है ना कि कुछ विद्वान शुद्ध तत्व को जड कहते हैं कुछ विद्वान शुद्ध तत्व को क्या कहते हैं जड कहते हैं जड का से है प्रकाश जड का क्या थे? प्रकाश, है ना? अब ध्यान देना जब जड का अर्थ है असुयम प्रकाश और देखना और केचित अर्थ है के चित विद्वंसा इधम ले लेना यहां भी अजडमा हूं और कुछ विद्वान अजड कहते हैं किसको हाँ कुछ विद्वान शुद्ध तत्व को अजट कहते हैं हाँ तो अजट का क्या अर्थ है स्वयं प्रकार अजट का क्या अर्थ है स्वयं प्रकार दोनों बातें आई इसमें ध्यान देना कि जो पहले वाला मत है ना जडम आहू यह एक देशी मत है और जो बाद में कहा गया है अजडम आहू यह सिद्धांत मत है दो बातें आई ना हम्म एक देशी क्या होते है की सिद्धांत के ही कुछ अनुयायी सिद्धांत पक्ष के ही कुछ वो मुख्य मत नहीं है मुख्य पक्ष तो ध्यान देना मुख्य पक्ष नहीं है तो एक देसी क्या कहते हैं सुंद्र शक्तु को जड है और सिद्धांत के मत में कैसे हैं वो अजड है ऐसा ध्यान देना तो अब ध्यान देना कि स्वयं प्रकाश वस्तु जो होती है वो ज्ञान से प्रकाशित होती है तो अथवा ज्ञान के बिना प्रकाशित होती है ज्ञान के बिना प्रकाशित होती है और जो तो जट का से अस्वय प्रकाश तो जड पक्ष में वो किससे प्रकाशित होती है ज्ञान से तो नित्य मुक्त और ईश्वर नित्य मुक्त और ईश्वर तो नित्य मुक्त और ईश्वर के ज्ञान से प्रकाशित होती है किस पक्ष में जट पक्ष में जट पक्ष में ज्ञान से प्रकाशित होती किसके ज्ञान से और ईश्वर के ज्ञान से प्रकाशित होती ज्ञान से प्रकाशित होती है मतलब ज्ञान से जानी जाती है ज्ञान से यह होती है ज्ञान से है। हाँ तो शुद्ध तत्व यह होता है है ना? तो शुद्ध तत्व यह होता है शुद्ध तत्व को कौन कौन जानता है नित्य और यह हाँ नित्य मुक्त और ईफर कौन जानता है और किसके द्वारा जानते हैं जट पक्ष में जट पक्ष में किसके द्वारा जानते हैं आई? और जब अजड मान तो स्वयं प्रकाश है तो स्वयं प्रकाश होने से क्या आएगी ज्ञान के बिना ही उसको जान लेंगे ज्ञान के ज्ञान के बिना ही वो इनके लिए प्रकाशित होगी ज्ञान के बिना ही इनके लिए प्रकाशित हो जाएगी है ना वही बता रहे हैं चलो निपंक्ति लगाओ गुद्ध हो गए दो पक्ष हो गए ना जट पक्ष और अजट पक्ष शुद्ध तत्व के अजटत्व पक्ष में नित्य मुक्त और ईश्वर के नित्याना ईश्वर नित, के ज्ञान के बिना ही स्वयं प्रकाशित होती है ज्ञान मेरे निरपेक्षण है ना नित्य मुक्त और ईश्वर के ज्ञान के बिना ही स्वयं प्रकाशित होती है, है तो ज्ञान के बिना ही इनको प्रकाशित होती है ज्ञान के बिना ही इनको ज्ञात होती है ज्ञान के बिना ही इनको किसको और कौन ज्ञान के बिना ज्ञात होती है तो इस पक्ष में थोड़ा ध्यान देना मतलब अजड है अर्थात स्वयं प्रकाश है अजड होने से स्वयं प्रकाशित होती है, है अब ज्ञान के बिना स्वयं प्रकाशित होती है तो देखेंगे तो पक्ष में दोनों स्थितियाँ हैं ज्ञान के बिना स्वयं प्रकाश है तो ज्ञान के बिना प्रकाशित होगी कोई संदेह नहीं है लेकिन नित्य मुक्त ईश्वर का ज्ञान गुण है कि नहीं है धर्मभूत ज्ञान है ना तो ज्ञान से भी प्रकाशित होगी ज्ञान से भी दोनों प्रकार से प्रकाश है इस पक्ष में इस पक्ष में दोनों प्रकार से प्रकाश है मुला स्वतः तो क्या कि ज्ञान के बिना भी प्रकाशित है और ज्ञान के द्वारा प्रकाशित होने का निषेध नहीं कि इस पक्ष में क्यों ज्ञान है ना तो ज्ञान भी इनका कैसा है सौर विषय है ज्ञान कैसा है तो सबको प्रकाशित कर रहा है और वो ज्ञान के बिना भी प्रकाशित हो रही है ज्ञान से भी प्रकाशित हो रही है दोनों स्वयं प्रकाश टकरा रहे दोनों स्वयं प्रकाश है अब ये ध्यान दो यहाँ पर की आत्मा कैसा है अजड है अजड का क्या मतलब हुआ स्वयं तो आत्मा स्वयं प्रकाश है किसके लिए स्वयं के लिए मूर्ख आदमी आत्मा अजड है मतलब स्वयं प्रकाश है तो किसके वो स्वयं स्वयं प्रकाश है कैसी है वो मतलब अपने लिए स्वयं प्रकाश है कैसा है कौन आत्मा ना है ना अजड है स्वयं प्रकाश है स्वयं प्रकाश है ज्ञान रूप धर्मभूत ज्ञान भी स्वयं प्रकाश है तो अपने लिए स्वयं प्रकाश है किसके लिए प्रश्न स्वयं प्रकाश पर क्या लेना है आत्मा के लिए स्वयं प्रकाश है आत्मा तो ज्ञा बनता है आत्मा क्या बनता है, है, आत्मा के लिए है। समझते नित्य विभूति भी मतलब नित्य विभूति भी इस पक्ष में स्वयं प्रकाश है कैसे प्रकाश है? होगी तो अथवा परस्मयी प्रकाश होगी नहीं नहीं नहीं भूल हो गई नित्य विभूति भी स्वयं प्रकाश है तो ससमयी स्वयं प्रकाश है अथवा परस्मय स्वयं प्रकाश है परस्मयी स्वयं प्रकाश है किसके लिए नित्य मुक्त और ईश्वर के लिए समय प्रकाश है नित्य मुक्त और ईश्वर के लिए समय प्रकाश ये आप है ना आ, ये अजड है तो ये कि इसीलिए देखना इसमें जो है ना इसके को पराग पराक के दो भेद किए है नित्य और धर्म इसमें देखना पराक के दो भेद हैं, कितने पेज पर है पांच सात पेज पर देखो अजड वस्तु दो प्रकार की है मिल जाएगा पर द्रव्य द्रव्य दो भेद है ना द्रव्य के दो भेद हैं जड और अजट जड क्या है प्रकृति और काल और अजट क्या है प्रत्यक और पराग और प्रत्यक में कौन हुआ जीव और ब्रह्म और पराग कौन है नित्य विभूति और यह परस्मयी स्वयं प्रकाश है परस्मै हाँ पर के लिए स्वयं प्रकाशित हो रहा है बात आ रही में और ये परमात्मा के प्रकरण में बताएंगे क्या जैसे आत्मा ज्ञान रूप है तो पर ब्रह्म भी कहता है ज्ञान रूप आत्मा ज्ञान रूप है परमात्मा कैसा है और वहाँ यह भी बताया जाएगा जैसे आत्मज्ञान गुण का आश्रय है ज्ञान का आश्रय उसे परमात्मा भी क्या है ज्ञान का ज्ञान रूप है सर्वज्ञ भी है।, तो है अच्छा तो यहाँ प्रसंगानुसार ऐसा बताया गया तो स्वयं प्रकाश वस्तु और भी है आत्मा से अतिरिक्त भी स्वयं प्रकाश वस्तु है क्या है ज्ञान है और शुद्ध सत्व है शुद्ध तो सत्व मतलब नित्य विरूपी यहाँ पर शुद्ध सत्व के लिए क्या दिया है समझते है ना हाँ शुद्ध सत्य के लिए यहाँ नित्य विभूति शब्द आ गया है ये भगवान की विभूति कैसी है सदा रहने वाली है ना शुद्ध सत्य भगवान की विभूति है और सदा रहती भी नहीं रहती इसलिए नित्य विभूति कह दिया हमेशा रहने के कारण उसको नित्य विभूति कह दिया है इसमें लिखा है लेते हैं आगम शास्त्र के प्रमाण इसमें भी है इसमें लिखा है इसमें तो अच्छा आगे देखेंगे तो स्वयं प्रकाशित होती है ना किसके स्वयं के लिए संसारी प्रकाश किन्तु बद्ध आत्माओं के लिए संसार बंधन वाली आत्माओं के लिए प्रकाशित नहीं होती है न प्रकाश प्रकाशित नहीं होती है कौन बिल्कुल प्रकाश तो किसके लिए प्रकाशित नहीं होती है संसारी लोगों को परोक्ष ज्ञान होता है कि नहीं होता है उसका शास्त्र पढ़ करके कैसा ज्ञान होता है परोक्ष ज्ञान है ना प्रत्यक्ष ज्ञान है नहीं है तो उनके लिए वो प्रकाशित नहीं होती है ठीक है अब इसमें चाहे देख लो एक भागवत का एक सूर्य श्लोक दिया हुआ है दिया? दोनों अजट है ना hmm. स्वयं प्रकाश है Haan. तो स्वयं प्रकाश होने पर भी चेतन नहीं ध्यान रखना चेतन कर होता है? का ज्ञान ना कितना hmm. स्वयं प्रकाश होने पर भी चेतन नहीं अब पांच से चौबीस हाँ पांच सौ तिरपन पे निकालना एक देशी विद्वानों के मतानुसार एक के मतानु ध्यान रखना कि नित्य विभूति ये स्वयं प्रकाश होने पर भी चेतन नहीं है नेतन तो का तो ज्ञान का पास और देखना। एक देशी देखना विद्वानों के मतानुसार नित्य विभूति भी प्रकृति के समान जड़ ही है स्वयं प्रकाश हुआ नित्य मुक्त और ईश्वर के ज्ञान से ही प्रकाशित होती है किस पक्ष में में में में अब अगले पेज पर आइए नीचे नीचे पैराग्राफ के आया पक्ष कैसे स्वयं प्रकाश कैसे है स्वयं प्रकाश है? है है होने पर भी देखो इसके ऊपर श्लोक इस देखना सत्यम ज्ञाना वनतम यद ब्रह्म है, है ना तो ये ऊपर से देख लो इसी पेज पर पांच सौ चौवन पर सत्यम ज्ञान ये भागवत है इस से भी सिद्ध हो गयी भागवत से अब देखो नीचे के पैराग्राफ में नित्य विभूति स्वयं प्रकाश होने पर भी धर्मभूत ज्ञान से भी प्रकाशित होती है दोनों बात आई ना है अच्छा अब हम आपको यह बताना चाहते हैं कि संसारी नाम तू ना प्रकाश के ठीक है तो अब नीचे से चतुर्थ पंक्ति में देखना ईश्वर इच्छा से भी उसका दर्शन कर सकते हैं, मिल गया? परम दयालु भगवान श्री कृष्ण ने विचार करके गोपो को माया अंधकार से अतीत अपना परम धाम दिखलाया इसी संचित्ते भगवान महाकाल को हरी दर्शया मास लोकम स्वम गोपा नाम तमसा तो भगवत इच्छा से संसारी उनका दर्शन कर सकता है और भगवान इच्छा नहीं है तो नहीं नित्य मुक्त और तो ईश्वर के लिए तो सदा प्रकाशित है इनको भगवान इच्छा से प्रकाश हो सकता है समझ गए थोड़ा अंतर फिर भी कर लेना कि उनके लिए स्वयं प्रकाश कैसी तो स्वयं प्रकाश होने पर भी वो स्वयं भी प्रकाशित है और ज्ञान से भी प्रकाशित तो है उनके द्वारा दोनों स्थिति आई और यहाँ जब भगवान की इच्छा से ये अपने धर्मभूत ज्ञान से जान सकते हैं यहाँ के लोग स्वयं प्रकाशित नहीं होगी हो गया तो मतलब समझ लेना भगवान की इच्छा होगी तो वो दिखा सकते हैं ये धर्म जान सकते हाँ। भगवान इच्छा होने पर यहाँ वो हमेशा स्वयं भी स्वयं भी वो स्वयं प्रकाशित हो रही है उनके लिए और धर्म धर्मोज्ञान से भी ज्ञात हो रही है यहाँ केवल धर्मोज्ञान से ज्ञात होगी ऐसा समझ लेना अच्छा अभी तो लेकिन हमेशा जान पाएंगे बदले नहीं जान पाएंगे ठीक है अब पाठ देखो यहाँ पर संसारी नाम तू ना प्रकाश के अब देखेंगे यहाँ पर बहुत सारी समानताएं कि जैसे आत्मा कैसा है स्वयं प्रकाश है और शुद्ध सत्य भी कैसा है ग्या, आत्मा और धर्मभूत ज्ञान कैसा है स्वयं प्रकाश आत्मा स्वयं प्रकाश है उसके आश्रित रहने वाला ज्ञान भी स्वयं प्रकाश है और शुद्ध सत्य भी स्वयं प्रकाश है तो आत्मा और ज्ञान से क्या भेद हो गया किसका होगा, होगा, ये प्रश्न प्रश्न देखना। आत्मनो अस्य भेदा कुता आत्मना आत्मना आत्मा और ज्ञान से इसका भेद किस कारण है आत्मा और ज्ञान ज्ञान से कौन सा ज्ञान धर्मभूत ज्ञान कौन सा ज्ञान आत्मा और धर्मभूत ज्ञान से अस्य से क्या लेंगे आत्मा और ज्ञान से सुख शत्रु का क्या भेद है भेद किसका किससे? किस से ठीक है प्रश्न गया। कहा ना? यदि ऐसा प्रश्न करें तो उत्तर दिया जाता है अहम इत अभा अहम और शरीरा कारण परिणाम विषय निरपेक्षतया निरपेक्षत सब मानवाद शब्दाद्यास्य भिन्न ऐसा लगाइए यहाँ पर तो यहाँ अंतिम में क्या है भिन्न भिन्न स्वीकार करना चाहिए है ना भिन्न का अर्थ है भेदत्व का क्या रहेगा हाँ भिन्न वस्तु में रहेगा भिन्न भिन्न भिन्न वस्तु में रहेगा भेद है ना भिन्न का अर्थ होता है भेद, भेद। वाली भिन्न का क्या अर्थ है भेद और भिन्न का क्या अर्थ है तो ये आत्मा और ज्ञान से भेद स्वीकार करना चाहिए किसका शुद्ध तत्व का आत्मा और ज्ञान से भेद स्वीकार करना चाहिए वो तो कैसे कैसे तो उसको समझाते हैं अहम इति अभानात आत्मा का अहम इस रूप में प्रकाश होता है किस रूप में आहम आहम आहम। देखो जो आत्मा का अहम रूप में प्रकाश होता है गीता में क्या भगवान ने कहा है अपने लिए अहम आत्मा अहम का है तो नहीं का है हैं अहम भागवत में अहमग्र क्या है चतुर् में कि कि मैं मैं हां में था तो अहम शब्द का अर्थ क्या है आत्मा ये ध्यान रखना तो ये देखना यहां पर देख अहम इति अभाना ऐसा आत्मा का अहम इस प्रकार भान होता है आत्मा का अहम इस प्रकार भान होता है ये अपनी तरफ से जोड़ेंगे आत्मा का अहम इस प्रकार भान होता है और शुद्ध प्रकार भान नहीं होता है बताइए समझ में प्रकार किसका भान नहीं होता है और प्रकार किसका भान होता है तो अहम तो इसमें लिखा है तो अहम इति भानात को आप जोड़ेंगे अपनी तरफ से क्या आत्मा का अहम इस प्रकार भान होने से ये जोड़ा ना आपने आत्मा का अहम इस प्रकार भान होने से तथा शुद्ध सत्व का आम इस प्रकार भान न होने से तो बताइए किसका सिद्ध हो गया? आत्मा और आत्मा से शुद्ध का आत्मा से हो गया वेरे? और देखना शरीरा कारण शरीर, शरीर रूप से परिणाम होने से शरीर रूप से किसका परिणाम होगा शुद्ध सत्व का तो यहाँ इतना पहले जोड़ लो आत्मा का शरीर रूप से परिणाम न होने से क्या Muitas. आत्मा का शरीराकार परिणाम न होने से शुद्ध तत्व का शरीराकार परिणाम होने से भिन्न अभ्युपेयम की आत्मना शुद्ध सत्व से भिन्न अभ्य क्या आत्मना शुद्ध सत्व से भिन्न अभ्युपेयम आत्मा से शुद्ध सत्व का भेद स्वीकार करना चाहिए आत्मा से शुद्ध सत्व का भेद स्वीकार करना चाहिए पंक्ति लगेगी आपको एं? देखो देख इस प्रकार लगाइए अहम अवाना लिखा है ना हुँ. तो यहाँ कुछ जोड़ो क्या जोड़ेंगे आत्मा जोड़ेंगे आत्मा का इस प्रकार भान होने से, भान होने से। लग गए आत्मा का शरीराकार परिणाम न होने से तथा का शरीराकार परिणाम होने से कुछ जोड़ गर्थ हुआ ना परिणाम होने से आत्मा से शुद्ध सत्व का भेद स्वीकार करना चाहिए किसका किससे भेद आत्मा से शुद्ध तत्व का भेद स्वीकार करना चाहिए अब किससे किसका भेद कहना बाकी है, है? ज्ञान से शुद्ध सत्व का भेद तो ज्ञान से शुद्ध तत्व का भेद देखो अच्छा तो अब ध्यान देंगे हाँ जी यहाँ पर लगाइए विषय निरपेक्ष निरपेक्षता स्वतः भाषमानक जो धर्मभूत ज्ञान है ना धर्मभूत ज्ञान स्वयं प्रकाश है लेकिन ऐसा माना जाता है देखो धर्मभूत ज्ञान स्वयं प्रकाश होने पर भी सुसुप्ति में अपना प्रकाश करता है क्योंकि प्रसरण नहीं होता है उसमें, समय क्यों नहीं होता है क्योंकि इंद्रिया उस समय उपरत हो गई है निष्क्री पड़ी हुई है तो सुसुप्ति में धर्मभूत ज्ञान प्रकाश नहीं करता है क्योंकि उसका प्रसरण नहीं होता है प्रसरण क्यों नहीं होता है क्योंकि इंद्रिया उपरत हो जाती है तो ध्यान देना जब प्रसरण होगा तब वो प्रकाश करेगा धर्मभूत जब वो उसका प्रसरण होगा तो किसी विषय से संबंध होगा कि नहीं होगा तो ऐसा माना जाता है कि की धर्म प्रकाश है पर धर्मभूत ज्ञान विषय का प्रकाश करते हुए अपना प्रकाश करता है विषय का प्रकाश करते हुए घट ज्ञानवान वान घट ज्ञान वान हम, हम इस प्रकार नहीं घट ज्ञान हम घट का प्रकाश और घट ज्ञान ज्ञान का भी प्रकाश कौन आह इस प्रकार तो आत्मा प्रकाश हो जाता है और ज्ञान अपना प्रकाश किस रूप में करता है घट ज्ञान यह ना पट ज्ञान माना हम पट जिसे को प्रकाश करते हुए अपना भी प्रकाश करता है तो ज्ञान विषय प्रकाश वेला में ही या विषय प्रकाश के समय ही अपना प्रकाश करता है ज्ञान कब अपना प्रकाश करता है विषय प्रकाश के समय ही अपना प्रकाश अन्य समय करता है तो ज्ञान की जो स्वयं प्रकाशता है वो विशेष सापेक्ष हुई की नहीं हुई ज्ञान स्वयं प्रकाश है पर उसकी स्वयं प्रकाश का समझ में तो ज्ञान विशेष सापेक्ष हो करके स्वयं स्वयं प्रकाश करता है स्वयं प्रकाशित होता है ज्ञान विशेष सापेक्ष होकर स्वयं प्रकाशित होता है स्वयं प्रकाश ज्ञान है ना पर कैसे विशेष सापेक्ष होकर स्वयं प्रकाश करता है और नित्य विभूति मतलब शुद्ध शक्ति भी स्वयं प्रकाश है शुद्ध तत्व भी पर ये विषय की अपेक्षा करके स्वयं प्रकाश है ये विषय निरपेक्ष निरपेक्षर किसी विषय की अपेक्षा नहीं स्वयं अपना प्रकाश करता रहता है अच्छा नहीं नहीं है? नहीं नहीं ये नहीं समझना आसान तो नहीं है धर्मभूत ज्ञान का विषय है लेकिन धर्मभूत ज्ञान का विषय तो है ही तो वो विषय प्रकाश काल में अपना प्रकाश करता है विषय प्रकाश काल में मतलब विषय को प्रकाशित करते हुए अपना प्रकाश अपना प्रकाश करता है इसका मतलब है उसका प्रकाश विषय साथ है इतने मतलब है विषय इतना ही मतलब है यदि अपना प्रकाश तो करता है पर कब करता है विषय के प्रकाश काल में विषय के होने पर विषय के तो विषय सापेक्ष अपना प्रकाश करता है विषय सापेक्ष और ये नित्य विभूति विषय निरपेक्ष स्वयं प्रकाश ये किसी विषय की अपेक्षा नहीं।, नहीं करती है नित्य विभूति किसका प्रकाश करती है हरी किसका प्रकाश करती है नित्य विभूति स्वयं प्रकाश और किसका प्रकाश करती है स्वयं स्वयं का तो स्वयं विषय बन रही है उस प्रकाश का नहीं समझे और धर्म बोध ज्ञान विषय का प्रकाश करते हुए स्वयं का प्रकाश करता है स्वयं का मतलब ज्ञान का ज्ञान का प्रकाश कौन करता है ज्ञान स्वयं कर रहा है तो स्वयं ही बना विषय बन रहा है है ना ये मतलब हुआ पर ये विषय दूसरे विषय की अपेक्षा करके अपना प्रकाश करता है यही मतलब हुआ अपेक्षा करके कि जब प्रसरण होगा तो कोई ना कोई विषय मिलेगा ऐसा तो लगाइए पंक्ति पंक्ति लगाना विषय निरपेक्षत स्वतः एवं भाषम इसके पहले जोड़ेंगे धर्मभूत ज्ञान विशेष सापेक्ष होने से ज्ञान विशेष सापेक्ष होकर स्वतः प्रकाशित प्रकाश होने से क्या धर्मभूत ज्ञान सापेक्ष होकर स्वतः प्रकाशित होने से या धर्मभूत ज्ञान विशेष सापेक्ष होने से स्वतः प्रकाश होने से तथा शुद्ध सत्व विषय निरपेक्ष होने से स्वयं प्रकाश होने से ऐसा लगाना धर्मभूत ज्ञान विषय स्वयं प्रकाश होने से जोड़ा है न और शुद्ध निरपेक्षर स्वयं प्रकाश होने से या विषय की बिना ही प्लस ये धर्मभूत ज्ञान विषय की अपेक्षा करके स्वयं प्रकाश होने से धर्मभूत ज्ञान विषय की अपेक्षा करके स्वयं प्रकाश होने से और नित्य विभूति विषय की अपेक्षा से बिना विषय की अपेक्षा ना करके स्वतः ही प्रकाशित होने से स्वतः ही तो किससे किसका भेद हुआ तो भिन्न ज्ञान से शुभ शत् का भेद स्वीकार करना चाहिए हो गया एक भेद दूसरा भेद देखना शब्द स्पर्शादी आश्रय क्या क्या शब्द स्पर्शादी आश्रय तथा शब्द स्पर्शादी का आश्रय होने ऐसी शब्द स्पर्श रूप रसगण जब त्रिपाद विभूति जो है ना विमान मंडप गोपुर इन रूपों में परिणाम को प्राप्त होती है तो भगवत धाम के जो तो लता कुंज ये सभी हैं पुष्प हैं तो वो भी किसके परिणाम है नहीं। नहीं। तो जब लता कुंज सब है तो उनमें विलक्षण दिव्य शब्द स्पर्श रूप गंध है वो प्राकृतिक नहीं है विलक्षण क्या है शब्द स्पर्श रूप हो रस हो फिर भगवान के जो है ना दिव्य रूप के दर्शन होते हैं है ना तो रूप है ना श्री विग्रह का है ना विलक्षण गंध है से था। हाँ? था। हाँ? लता कुंडली कु आ जाएगा वो भी किसी ना किसी के शरीर ही है, हुए है। लताओं, ये भी जो लताएं हैं ये भी किसी के शरीर है ये लताएं भी शरीर है कोई कोई जीवन में है तो जहाँ नाम रूप का विभाग है वहाँ कोई ना कोई है तो भी शरीर ही है ये पेड़ भी शरीर है पेड़ भी शरीर है अच्छा लेकिन न्याय सिद्धांत में शरीर ये चलो न्याय वाले की तो ये सब अलग है ना उसका चिंतन तो छोड़ो उसको ना तो हम आपको क्या बताना चाहते है की विलक्षण सब शब्द रूप रसगंध का आश्रय कौन है है? शुद्ध सत्तु शुद्ध सत्व का ही तो शरीर आदि रूप में परिणाम होता है तो सब रूप रसगंध का आश्रय कौन होगा शुद्ध सत्व और विषय रूप अच्छा बात आती है इस बारे और शरीर रूप में परिणाम लता रूप में परिणाम इसका होता है धर्मभूत ज्ञान का तो ये सब का होगा धर्मभूत ज्ञान कौन आश्रय होगा सुद्धु दे। सुद्धु दे। लगाओ कम को ये लगाएंगे शब्द स्पर्शादी आश्रय क्या है की यहाँ पर देखेंगे ऐसा जोड़ो थोड़ा धर्मभूत ज्ञान को शब्द स्पर्शादी का आश्रय न होने से धर्मभूत ज्ञान को शब्द स्पर्शादी का आश्रय तथा शुद्ध सत् को शब्द स्पर्शादी का आश्रय होने से, हुने से लग गया ज्ञान से शुद्ध सत्व का भेद स्वीकार करना चाहिए लग गया आश्रित तो है ना तो ऐसा जोड़ लेना कि धर्मभूत ज्ञान का सब शब्द स्पर्शादी आश्रत न होने से और शुद्ध सत्व का शब्द स्पर्शादी आश्रत होने से ज्ञान से शुद्ध शत्व का भेद स्वीकार करना चाहिए समझी लग गई तो यद्यपि ये कैसे हैं, दोनों ही स्वयं प्रकाश है अजड है मतलब आत्मा और उसके आशीष रहने वाला ज्ञान स्वयं प्रकाश है आत्मा और ज्ञान स्वयं प्रकाश है शुद्ध सत्व भी स्वयं प्रकाश है तो आत्मा और ज्ञान से शुद्ध सत्व का क्या भेद है, समझिए उस भेद बता दिया तो ये देखना जब ये सब शास्त्र नहीं पढ़ेंगे तो फिर वो स्वयं प्रकाश को केवल एक ही समझेंगे क्या आत्मा ज्ञान रूप और कुछ आप शास्त्र में पढ़ेंगे तो बहुत जगह ऐसा आएगा आपको जो प्रकाश तो वो सब संगति लग नहीं पाती खुल नहीं पाते हैं ऐसा इस से अच्छा यहां अभी देखना प्रकाश सबके दे ज्ञान अर्थ में ही है और जो निरोधिक तेजोरूपम था वो जो वो क्या है कि दिखाई देने वाला है ना प्रकाश था है ना निरौधिक तेजोरोग जो था और यहाँ प्रकाश जो है वो कैसा है, है? तो कहें प्रकाश रूप है स्वयं प्रकाश है तो ज्ञान के लिए ही है वो दूसरे के लिए नित्य विभूति स्वयं प्रकाश है मतलब पर के लिए स्वयं प्रकाश है पर के लिए ज्ञात हो रही है स्वयं ज्ञात हो रही है स्वयं ज्ञात हो रही पर के लिए मतलब दूसरे के ज्ञान के बिना दूसरे को ज्ञात हो रही है ऐसी उसकी विशेषता है तो भगवत विपरे भी कहते हैं शुद्ध सत्मय होने से स्वयं प्रकाश है ज्ञान के बिना ही ज्ञात होते हम्म तो ज्ञान से भी ज्ञात होते हैं उसके बिना भी ज्ञात होते पर यह संस्कार के नाम तू ना प्राप्त तो भगवान की इच्छा से जब भी जो छूटेंगे तो उन्हीं से केवल जान पाओगे दोनों से नहीं जान पाएगा यहाँ दोनों ही जान पाता है तो आगे देखेंगे तो एक पंक्ति और कर मिश्र सत्वम नाम शुद्ध सत्व का विवेचन हो गया अचीज कितने प्रकार का था कौन कौन शुद्ध सत्व मिस्र सत्व और सत्व इसका जो है तत्वत्रय में तीन प्रकरण को लेकर चला है ना और ये जो है ना ये पांच प्रकरण में चला है ग्रंथ इसे पांच पहला प्रकरण क्या है जड़ द्रव्य विवेचन एक तत्व विवेचन तो एक उपोधघात समझ लेना पहले जो तत्व विवेचन प्रकरण है वह उपोधघात रूप है ठीक है और तत्व विवेचन के अंतर्गत सब प्रकरण आ जाएंगे तो तत्व विवेचन उपोधघात रूप है आगे प्रकरण पहला है जड़ विवेचन तो जड़ रव विवेचन में यहाँ दो को दिया गया इस ग्रंथ में प्रकृति त्रिगुणात्मिका प्रकृति और काल त्रिगुणात्मिका प्रकृति और दो को है इसके बाद दूसरा प्रकरण क्या है जीवात्म विवेचन उसमें आत्मा आ गई तीसरा प्रकरण है इसमें क्या ब्रह्म विवेचन है और ब्रह्म विवेचन में ही शुद्ध सत्व को ले लिया नित्य विभूति है शुद्ध सत्व को ले लिया अच्छा और अलग प्रकरण है ज्ञान इसमें उसका प्रकरण ही अलग कर दिया और एक अंतिम क्या है अद्रव्य प्रकरण वो अद्रव्य का विवेचन इसमें नहीं होता अद्रव्य क्या है सतुरसम सब्जिसयोग और शक्ति तो सब को यचित में ये समझा देगा इसी में समझा देगा ये है ना इसी में समझा देगा और जो प्रमाणों का निरूपण भी उसने कर दिया है संक्षेप ने समझाया है किसमें धर्मभूत ज्ञान विवेचन में प्रत्यक्ष अनुमान सब बता दिया तो है इसमें संक्षेप में कोई त्री के बताने के लिए इसमें पांच में किया इसमें तीन में कर दिया तो अब देखना तो तीन प्रकार का अचित है तो प्रथम हो गया कौन शुद्ध सत्व और द्वितीय क्या हो गया मिस्र सत्व सत्य सर्त में दो टा चाहिए ना इसमें एक ही लगाया दो टा कर एक उत्सत है तो सत्य भाव अस्पतलों से तो प्रत्येक हो जाता है नहीं। नहीं। नहीं। तो मिस्र सत्व तो नाम मिस्र सत्व तो किसे कहते हैं तमो रूप गुणत्रय ये संक्षेप में ध्यान देना कि शुद्ध सत्व हो गया भगवत धाम नियो मिश्र सत्व कहेंगे जिसमें तत्व से युक्त है सत्व से कौन प्रकृति मंडल प्रकृति मंडल का से युक्त है, है? इसलिए उसको मिश्र सत्व कहते हैं युक्त सत्व लग जाएगा मिश्र होता है रूप रूप तीन गुणों से तीन से युक्त या वाला तीन गुणों? वाला है ना इस संसार में रहते यही त्रिगुणात्मकों में आता है सब त्रिगुणात्मक अंगों में इससे आगे व्यक्ति सोच भी नहीं पाता है सत्वरज तम रूप तीनों गुणों से युक्ति लग तीव जाएगा चेतनों या संसारी जीवों के ज्ञान और आनंद का आच्छादन करने वाला ज्ञान और आनंद का आच्छादन करने वाला कौन मिश्र सत्र मतलब प्रकृति है ना तीन गुणों वाली या ज्ञान और आनंद का आच्छादन करने वाली है ओम पूर्ण मदम